अरे सर क्या बोल रहे हैं आप सुनीदी ने फिर से अपना माथा पकड़ लिया अगर उन्हें डेड बॉडी छुपानी ही थी तो लॉकर रूम के लिए पैसा क्यों खर्च करेंगे वो सीधे से जाकर कहीं गड्ढा खोदकर वहां नहीं डेड बॉडी छुपा देंगे जिंदगी भर की टेंशन खत्म हाँ ने, ने सुनीदी की बातों ऐसी सहमति जताते हुए कहा और फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने भी ये कन्फर्म किया है की कि सुनीता मेहता की मौत भूख के चलते हुई है उन्हें कोई बीमारी नहीं थी काफी दिनों तक उन्हें खाना नहीं मिला इस वजह से उसकी जान चली गयी ओह कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है इतनी बूढ़ी औरत को भूख से मार डाला ओह अब समझ में आये ये पक्का किसी का काम है वही ऐसी हरकत कर सकता है वरना कोई आम आदमी किसी को वैक्यूम पोलिथीन में पैक करके क्यों मारेगा सच में ये साइको का ही काम है विक्रांत ने कहा अब तो सुनिधि और नैना ने अपना शेर पकड़ लिया लेकिन विक्रांत ने उस तरफ कतई ध्यान नहीं दिया उसने तुरंत ही सवाल किया और हाँ तुम लोगो ने बैंक के क्लर्क ऐसी बात की जिसने वो लॉकर अलॉट किया था हाँ उससे बात हो गई है उसे कुछ भी याद नहीं है यहां तक कि यह भी नहीं पता कि लॉकर लेने वाला मेल था या फीमेल ये भी नहीं पता उसे सुनिधि ने जवाब दिया ओह क्यों विक्रांत ने हैरान होते हुए कहा फिर सुनिधि ने उसे सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया अधिकतर जो भी लोग बैंक में लॉकर अलॉट करवाने के लिए आते हैं वो फर्जी डिटेल देकर चले जाते हैं कई बार तो नाम पता सब गलत होता है और बैंक को भी इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तो उन्हें बस पैसे से मतलब होता है फिर कोई भी आए और लॉकर में अपना सामान रखकर चला जाए उन्हें कोई मतलब नहीं अब जो लोग लॉकर रूम अलॉट करवाते हैं, वो कोई नॉर्मल लोग नहीं है उसमें कई सरकारी कर्मचारी से लेकर सेलिब्रिटी तक शामिल है सभी अपनी ब्लैक मनी इसी लॉकर में रखते है और सब फेक नाम से है यहाँ तक की वो अपनी आइडेंटिटी छुपा बैंक आते है कोई कोर्ट से मुंह ढककर आता है तो कोई मुंह पर रूमाल बांध लेता है मजे की बात यह है कि बैंक भी किसी की आइडेंटिटी वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करता है बैंक में काम करने वाले कुछ वर्कर को उस लॉकर के मालिक का थोड़ा बहुत हुलिया याद है जिसके नाम से सुनीता मेहता वाला लॉकर अलॉट था बैंक वालों ने बस इतना बताया कि वो आदमी बड़ा सा ओवरकोट पहनकर आया हुआ था और उसने हाथ में काफी भारी सुटकेस ले रखा था इसके अलावा कोई कुछ नहीं बता सका अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हुआ था कि सुनीता मेहता की डेड बॉडी लॉकर रूम में रखने वाला मेल था या फीमेल नैना अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरा यही मानना है कि सुनीता मेहता का मर्डर और बैंक रॉबरी ये दोनों अलग अलग केस हैं। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है अरे हाँ रॉबरी केस का क्या हुआ कुछ पता चला विक्रांत ने पूछा ज्यादा कुछ खास नहीं नैना तुरंत ही जवाब दिया रॉबरी केस के इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी उसी की थी तो उसे इस बारे में अच्छी जानकारी थी उसने विक्रांत को बताया कि वो लुटेरे बहुत शातिर हैं। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। यहाँ तक मैंने डीएनए टेस्ट भी करवा लिया है फिर भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है उसमें भी कोई प्रॉपर डिटेल नहीं मिल पा रही है हालांकि अभी भी हम लोग रेंज बढ़ाते हुए बैंक के आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे है विक्रांत न जाने क्यों मुझे तो यही लग रहा है बैंक के हायर अथॉरिटीज ने ही मिलकर ये रॉबरी प्लान किए जरूर इसमें किसी न किसी बैंक के ही अधिकारी का हाथ है तुम्हें तो अब यही पता लगाना है तुम अभी बैंक निकलो और इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दो हाँ मैं अब बैंक ही जा रहा हूँ इतना कहकर विक्रांत उठ खड़ा हुआ अभी वो दो कदम ही चला था की अचानक उसे कुछ याद आया उसने पीछे मुड़कर नैना की तरफ देखते हुए कहा नैना तुम आज कहीं बाहर मत निकलना ऑफिस में रह ही काम करना अगर कुछ बाहर का काम हो तो मुझे बोल देना दरअसल विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए कोर्ड बर्ड पृथ्वी की याद आ गई विक्रांत को डर लग रहा था कि कहीं मंजू मैडम की तरह नैना के साथ भी कुछ अनहोनी ना हो जाए लेकिन नैना पर विक्रांत की बातों का कोई असर नहीं हुआ विक्रांत तुम बैंक ऐसी लौटते वक्त किसी मेंटल डॉक्टर ऐसी मिलते हुए आना तुम्हें इलाज की जरूरत है पता नहीं क्या हो गया है इसे दो तीन दिन से अजीब ही बिहेव कर रहा है किसी को प्रेगनेंट कर दिया है क्या तुमने हाँ हाँ तुम्हे तो किया है पता नहीं है क्या तुम्हें इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कहीं बाहर मत निकलना विक्रांत ने तपाक से जवाब दिया उसकी बात सुनकर सुनीदे भी खिज्जी करके हंसने लगी। फिर विक्रांत ने थोड़ा सीरियस होते हुए नैना को अंगुली से इशारा करते हुए कहा नैना मैं सीरियसली बोल रहा हूँ तुम आज ऑफिस से बाहर जाना थोड़ा अवॉइड करना विक्रांत पता है तुम्हें नैना ने हुए कहा अगर मैं रात भर जगी ना होती और मेरी बॉडी में थोड़ी एनर्जी होती तो अब तक मैं तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक चुकी होती ओके मैं जाता हूँ मैं तो तुम्हारे भले के लिए, के लिए कह रहा था अगर बाहर गई तो तुम्हें ही प्रॉब्लम हो सकती है इतना कहकर विक्रांत वहाँ से बाहर निकल गया नैना ने पीछे से ही चिल्लाते हुए कहा तुम अपनी प्रॉब्लम संभालो मेरी चिंता छोड़ दो। दोनिधि ने भी अपना सिर पकड़ लिया विक्रांत सर भी न सर प्लीज अपना पासवर्ड बताइए और चाभी निकाल लीजिए बैंक में काम करने वाली एक लेडी असिस्टेंट ने विक्रांत ऐसी कहा विक्रांत यहाँ आरोप अपना लॉकर खुलवाने के लिए आया हुआ था थोड़ी देर जांच करने के बाद लेडी असिस्टेंट विक्रांत के लॉकर को खोल दिया ओके सर आप प्लीज अपना सामान दो बार चेक कर लीजिए लेडीज अटेंडेंट ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए सर आपको जो भी परेशानी झेलनी पड़ी उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसके लिए आपके चार्ज को डबल करके हर के तौर पर वापस कर रहा है विक्रांत ने तुरंत अपना बैग खोलकर उसमें रखे पैसे चेक किए पैसे पूरे सही सलामत थे उसने जितने पैसे रखे थे उतने उतने के उतने पड़े हुए थे किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं था विक्रांत ने सोच लिया है कि अब जल्द से जल्द इन पुराने नोटों को अच्छे दाम पर बेचकर भुना लूंगा। अब तो बैंक के लॉकर में भी ये पैसे सेफ नहीं है सुरंग तो के भीतर जाकर उसे ये पैसे मिले थे फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी में गए फिर मिस्टर मलिक ने अपनी खुशी ऐसी विक्रांत को ये पैसे वापस कर दिए उसके बाद फिर बैंक ऐसी लॉकर रूम में चोरी के हाथ में आने के बाद भी बच गए अब इतना रिस्क झेलने के बाद विक्रांत पैसों को लेकर रिस्क नहीं ले सकता था जल्द से जल्द इसका चला भला करना ही होगा विक्रांत ने अपने पूरे नोट गिने कुछ सही सलामत था उसने जितना गिना था उतना ही था अटेंडेंट ने विक्रांत को एक पेपर साइन करने के लिए दिया इसमें उसे अपनी पूरी पर्सनल डिटेल और एड्रेस भर साइन करना था विक्रांत को याद आया की जब वो ये लॉकर रूम को गलॉट करवाने के लिए आया था तब बैंक वालों ने इतना डिटेल नहीं मांगा था तब तो उसे बस ये बताया गया था कि आप अपनी चाबी और पासवर्ड संभाल के रखिए और बैंक का चार्ज टाइम पर देना मत भूलिए विक्रांत ने अपनी सारी डिटेल पेपर पर लिख दिया अभी वो पेपर पर साइन करने जा ही रहा था कि अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया उसने बैंक की लेडी अटेंडेंट की तरफ परेशान होने की एक्टिंग करते हुए कहा इसमें मेरे एक करोड़ के हीरे थे वो कहा है? हीरे गायब है इसमें ऐसी क्या सर क्यों मजाक कर रहे है अभी तो आप बोल रहे थे की इसमें ओल्ड करेंसी है और चुप करो इसमें एक करोड़ के हीरे थे वो हीरे भी इसी बैग के अंदर वाले खाने में रखा हुआ था वो हीरे मैंने साउथ अफ्रीका से मंगवाए थे कहा गए ये सुनकर बैंक के अटेंडेंट के चेहरे का रंग उड़ गया उसके पसीने छूटने शुरू हुए विक्रांत उसे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गया था तभी वहाँ पर एक लगभग चालीस वर्ष की और वॉक करते हुए पहुँच गयी वो बैंक की सुपरवाइजर लग रही थी उसने विक्रांत को चिल्लाते हुए देखा तो तुरंत उसके पास आकर बोली शांत हो जाइये सर प्लीज शांत हो जाइए मुझे बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है विक्रांत ने अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए कहा मैडम ये मेरा बैग है इसमें मैंने पुरानी करेंसी के साथ ही छ कैरेट के डायमंड भी रखे हुए थे जिसकी कीमत लगभग एक करोड़ रुपए है अभी मेरा डायमंड मिल नहीं रहा बैंक वालों ने मेरा डायमंड गायब कर दिया है सर परेशान मत होइए शांत हो जाइये आपका सामान कहीं नहीं जाएगा अगर आपका कोई भी सामान बैंक की गलती से गायब हुआ तो फिर बैंक उसका पूरा हर भरेगी अभी पुलिस चोरों को पकड़ने में लगी हुई है जैसे ही सारे चोर पकड़ लिए जाएंगे तब बैंक खुद एक एक करके अपने सभी कस्टमर्स को बुलाएगी और जिनका जिनका जो भी सामान गायब हुआ है उसे वेरीफाई करके वापस कर देगी अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उस डायमंड के अकॉर्डिंग हुई और आपका क्लेम लीगल हुआ तो डेफिनेटली बैंक आपका एक एक पाई भुगतान करेगा लेकिन अगर आप झूठा क्लेम करते हुए पाए गए तो फिर उसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है वाह, सही सिस्टम है। विक्रांत ने मन ही मन सोचा बैंक के काम करने के तरीके से विक्रांत काफी इंप्रेस हुआ मतलब अब कोई जबरदस्ती आकर अनाप शनाप क्लेम करके बैंक को ठग नहीं सकता बैंक ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया अब अगर कोई आकर कुछ क्लेम करेगा तो सबसे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी फिर इनकम टैक्स वाले भी भागते चले आएंगे सवाल करेंगे की आखिर आपके पास इतना पैसा आया कहाँ ऐसी इन सब चक्रों में पढ़ने से अच्छा है कि जो गया उसे संतोष करके बैठ जाओ क्या सच में बैंक के भीतर ही कोई चोर छुपा हुआ है विक्रांत ने मनी मन आश्चर्य जताते हुए सोचा लेकिन विक्रांत का खराफाती दिमाग अभी शांत नहीं हुआ था उसका एक प्लान फेल हो गया था तो उसने तुरंत दूसरा पासा भी फेंक दिया उसने लेडीज सुपरवाइजर की तरफ ध्यान ऐसी देखा मैडम मैं ये कह रहा था की अगर मेरा डायमंड नहीं चोरी हुआ है तो भी मेरा लॉकर ओपन तो हुआ है इसका हर कौन भरेगा